शिवानंद स्मृति संग्रह महाराज पुरुष की स्मृति कथा नकुलेश्वर चट्टोपाध्याय इस घटना के एक माह बाद उन्नीस ईस्वी के दिसंबर के अंतिम भाग में महापुरुष की जन्म तिथि मनाने पटना से हम कुछ भक्त एक दिन पूर्व काशी के अद्वैत आश्रम पहुँचे वहाँ सबने उनका दर्शन प्राप्त कर प्रणाम किया दूसरे दिन उस अद्वैत आश्रम में महापुरुष जी जन्म तिथि के, के उत्सव पर हम तीनों मित्रों ने राय की कि सबसे पहले महापुरुष जी के श्री चरणों में हम लोग श्रद्धांजलि निवेदित करेंगे अतः दूसरे दिन गंगा स्नान कर फूल माला आदि लेकर चढ़ ही हम उनके कमरे में पहुँचे अद्वैत आश्रम के दुमंजले पर दक्षिण पश्चिम कोने के कमरे में वे अपनी खाट पर बैठे थे उनके यहाँ हम लोगों की आवास गति थी किसी भी समय वहाँ जा सकते थे उनके कमरे में पहुँचने पर प्रतीत हुआ मानो यही तो शिवपुरी काशी है स्वयं शिव शिवानंद स्वामी जी के शरीर में बैठे हैं हमारे सामने जीवित शिव ठाकुर हैं आज उनका शुभ जन्म दिवस है इस महेंद्र क्षण में अपने अपने श्रद्धांजलि निवेदित करके हम लोगों ने उनके श्री चरणों में प्रणाम किया ऐसे अनिर्वचनीय आनंद की उपलब्धि जीवन में पहले कभी नहीं हुई थी वह अपने ढंग से भाव में हंसते हुए सबको अनेकानेक आशीर्वाद देने लगे और बोले तुम्हारा विश्वास भक्ति पवित्रता दिनों दिन बढ़ते रहे इसके बाद खाट से उतरकर कर पूर्व की ओर दीवार की आलमारी से मिठाई प्रसाद निकालकर उन्होंने हमें दिया फिर कहा देखो श्री ठाकुर के प्रति ठीक ठीक प्रेम हुए बिना कुछ न होगा श्री श्री ठाकुर की सारे मन प्राण से भक्ति करो उन्हें अपना लो एक बार हिमालय भ्रमण के समय स्वामी विवेकानंद जी के साथ खोखा महाराज अर्थात सुबोधानंद जी और मैं जा रहे थे रास्ते में स्वामी जी को भयंकर ज्वर हुआ उनके लिए चलना कठिन था इधर संध्या हो आई बड़े जोर से आंधी पानी आ गया निकट कहीं सराय या चट्टी भी नहीं थी निदान बहुत खोजने पर एक गुफा मिली स्वामी जी को लेकर हम लोग किसी तरह गुफा में घुस गए आंधी पानी प्रबल हो गया हम दोनों के कंबल स्वामी जी को उठा दिए गए किंतु गुफा के मुख से वृष्टि का जल भीतर आने लगा उस समय हम दोनों ने बारी बारी, बारी से गुफा के मुख पर लेटकर जल को भीतर आने से रोका इसी तरह वह रात बीती इस घटना का उल्लेख स्वामी जी की जीवनी अथवा अन्य किसी ग्रंथ में अब तक नहीं पाया गया केवल इस कथा के लेखक के वर्णन पर ही इस घटना का प्रमाण पूर्णतया निर्भर है स्वामी जी के प्रति महापुरुष जी की कितनी गंभीर श्रद्धा और प्रेम था इसका कुछ आभास इस घटना से हमें मिला अद्वैत आश्रम में उस दिन श्री श्री ठाकुर की सोशसौपचार पूजा होम भोग राग आदि की व्यवस्था हुई थी दोनों आश्रम के साधु और अनान्य भक्त मिलकर महान आनंद से रात भर जागते रहे अनेक व्यक्ति उस दिन उनका आशीर्वाद और आश्रम में प्रसाद पाकर परित्रृप्त हुए थे इसके अनंतर महापुरुष के स्वास्थ्य में कुछ उन्नति दिखाई दी फलतः मठ लौटने की योजना हुई रास्ते में साधु भक्तों के विशेष आग्रह से वे पंद्रह फरवरी उन्नीस ईस्वी को पटना के आश्रम में पधारे उन दिनों आश्रम में स्थाना भाव था किराए के खपरेल वाले भवन में आश्रम था इस कारण आश्रम के पास ही एक संपन्न व्यक्ति के भवन में महापुरुष जी को ठहराने का प्रबंध हुआ उनके शुभागमन से पटना आश्रम में अनेक बंगाली तथा बिहारी भक्तों का आगमन हुआ था वे पटना में तीन दिन रहे प्रतिदिन आश्रम में निर्मल आनंद का मेला लगा रहता था उनके पुण्य दर्शन और सत्संग लाभ से सभी के भीतर विशेष धर्म भाव की उद्दीपना दिखाई पड़ी प्रतिदिन सभा भाषण तथा सत्यकथा आदि होते थे महापुरुष जी ने भी उनमें सम्मिलित होकर सबके प्रति आशीर्वाद और कृपा वितरण की उसी शुभ अवसर पर बहुत लोगों ने उनसे दीक्षा भी ली थी जिससे उनका जीवन धन्य हो गया इस अवसर पर एक भक्त के कदम कुआं स्थित नए भवन में महापुरुष जी का शुभागमन हुआ था और उन्होंने अपने हाथ से पूजा और आरती करके वहां श्री प्रभु को प्रतिष्ठित किया था उन्होंने कृपापूर्वक वहां एक रात निवास भी किया था जिससे वह भवन तीर्थ स्थान में परिणित हुआ है उस समय हम कुछ दिन कुछ लोग एकांत भाव से उनकी सेवा का सहयोग पाकर धन्य हुए थे ऐसे घनिष्ठ अंतरंग भाव से इतने दीर्घ समय तक उनके पुण्य सानिध्य में रहकर उनके अमृत में वाणी और उपदेश तथा अयाचित आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर हमारे जीवन में इससे पहले नहीं मिला था इस कारण वह घटना हम लोगों के अंतर में चिरस्मरणीय हो रहा है उनका सुभागमन पटना आश्रम के इतिहास में एक युगांतरकारी और अविस्मरणीय घटना है उनके लौटने के दिन अठारह फरवरी के तीसरे पहर पटना स्टेशन पर अनेक साधु और भक्तों का समागम हुआ उपस्थित साधु एवं भक्त उन्हें एक एक कर प्रणाम करके विच्छेद वेदना भारा क्रांत से खड़े थे अंत में हम दो तीन व्यक्ति घुटने टेक कर उन्हें प्रणाम करके उनके सामने खड़े रह गए गाड़ी के छूटने का समय हो रहा था महापुरुष जी ने हंसते हुए पूछा तुम लोग और क्या चाहते हो हम में से एक ने कहा महाराज आप गुरु भाइयों में जो परस्पर प्रेम भाव था हम इन कई व्यक्तियों में भी अंत तक वैसी ही प्रीति का आकर्षण अक्षुण्ण रहे उन्होंने भी बड़े आवेग से कहा प्रभु की इच्छा से वैसा ही होगा श्री श्री ठाकुर को केंद्र में रख सकने में थे वैसा होना संभव है गाड़ी छूट गई विषादा छन्नभन से हम लौट आए उनकी अमोघ आशीर्वाणी के फल का अभी भी हम लोग अंतकरण में अनुभव करते हैं अभी भी हम भक्तजन आपस में भाई भाई के समान रह रहे हैं 1928 सौ ईस्वी के अक्टूबर की शारदीय दुर्गा पूजा के समय मैं काशी के अद्वैत आश्रम में गया था वहां पूजा के कई दिन आनंदोत्सव में बिताकर पटना लौटने के पूर्व विश्वनाथ जी के दर्शन में दर्शन मंदिर में दर्शन करने गया वहाँ ठसाठस थस भीड़ के बीच मेरे जेब से जबकि माला सहित डिबिया चोरी चली गई मेरा मन शोका छन्न हो गया क्योंकि गुरुदेव श्रीमत स्वामी शारदानंदी महाराज की शोधन की हुई माला थी उस समय वे दिवंगत हो चुके थे बहुत खेद प्रकट करते हुए मैंने महापुरुष जी को सारा विवरण लिखकर चिट्ठी भेजी उत्तर में उन्होंने लिखा खेद की क्या बात है मैं तो अभी जीवित हूँ तुम काशी से एक माला खरीदकर कर भेज दो मैं उसका शोधन कर दूंगा आज तक उनके उस शोधित जप माला का मैं व्यवहार कर रहा हूं, उन्होंने हमारे सारे अभावों की पूर्ति की है 1928 सौ ईस्वी में सरकारी काम थे, मैं मरी कैंप गया था लौटते समय मठ में पहुंचा, महापुरुष जी के चरणों के समीप उपस्थित होकर मैंने उन्हें प्रणाम किया गुरुदेव के शरीर त्याग के बाद मैं अपने को असहाय समझकर हृदय में सदैव ही एक शून्य भाव का अनुभव करता था इस बात को उनके समीप व्यक्त करने पर दक्षिण महापुरुष जी ने कहा सो क्यों सदगुरु ब्रह्म पुरु, ब्रह्मज्ञ पुरुष की क्या कभी मृत्यु हो सकती है वे केवल इस स्थूल शरीर के ही त्याग देते हैं सूक्ष्म शरीर में रहकर सदैव ही वे आश्रित भक्तों का कल्याण करते रहते हैं उनका दर्शन भी मिलता है तुम लोग विश्वास रखो कि वे तुम्हारे पास ही हैं इसके अतिरिक्त मैं तो अभी हूँ तुम लोग अपने को असहाय ना समझो सरत महाराज और मैं पृथक नहीं हैं। हम लोग श्री श्री ठाकुर के ही अंश हैं प्रशांत चित्त श्री ठाकुर के भाव में विफोर महापुरुष जी को देखकर उस समय ऐसा लगा मानो वह श्री ठाकुर के साथ मिलकर एक हो गए हैं क्षण भर बाद उन्होंने पुनः कहा तुम्हें चिंता क्या है मैं तो हूँ कैसा स्नेह कैसी अपरिसीम कृपा और, और अभयवाणी थी क्षण भर में हृदय मन प्राण शीतल हो गए अनिर्वचनी आनंद से अंतर भर गया उनतीस उन्नीस सौ ईस्वी के फरवरी मास में कटिहार में, में मेरी बदली हो गई नया स्थान नया वातावरण मन में विषन्नता छा गई वहाँ जाने के पूर्व मैंने महापुरुष जी को सब कुछ जता पत्र लिखा उत्तर में उन्होंने लिखा चिंता न करो बेटा वहाँ भी तो श्री श्री ठाकुर का आश्रम है वहाँ भी श्री ठाकुर विराजमान है ठीक समय पर कटिहार पहुँच मैं काम में लग गया उसके बाद ही स्थानीय आश्रमाध्यक्ष से मिला और उनसे प्रार्थना की कि, कि किसी के द्वारा मेरे लिए एक निवास स्थान की खोज का प्रबंध करा दें दूसरे दिन मैं आश्रम में ही था दोपहर को पोस्टमैन आकर एक पत्र दे गया पत्र पढ़कर आश्रम अध्यक्ष ने कहा यह देखो तुम्हारा निवास स्थान निश्चित हो गया है आरंभ में इसका भेद मैं न जान सका इसके बाद उन्होंने उस पत्र का एक अंश पढ़कर सुनाया उसमें महापुरुष जी महाराज ने लिखा था पटने से एक लड़का बदली होकर वहाँ जा रहा है यद्यपि वह गृह है तो भी उसके आश्रम में रहने का प्रबंध करना महापुरुष जी के इस आयाचित की इस अयाचित करुणा की बात सोचकर मैं मंत्र मुग्ध हो गया न जाने किस कारण उन्होंने मेरे ऊपर ऐसी कृपा की है गुरु का अभाव पूरा करके उन्होंने भवकर्णार गुरु के स्थान का अधिकार ले लिया है सारी आपत्ति विपत्तियों से वे हमारी सदा रक्षा अच्छा कर रहे हैं मन में प्रश्न उठता है क्या यही अहित की कृपा है अहतिकी कृपा की मूर्ति महापुरुष जी का संग लाभ होने से मेरा जीवन धन्य हो गया है 1931 सौ ईस्वी महापुरुष जी पुनः अस्वस्थ हो गए समाचार सुनकर उनके दर्शन के लिए मैं मठ में पहुँचा उनके कमरे में प्रविष्ट होते ही उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी भेजी लीचियों का रस मैंने पिया था यद्यपि सेवकों और डॉक्टरों ने मेरा शरीर अस्वस्थ होने के कारण पीने से मना किया था तुम्हारी भक्ति जानकर और श्री श्री ठाकुर के निमित्त भेजी है इसलिए थोड़ा सा रस पिया था और देखो आम के बक्से से अट्ठारह आम श्री श्री ठाकुर ने रास्ते में खाए हैं हम लोगों ने सोचा था कि संभवतः आम्र की चोरी हो गई किंतु उन्होंने चोरों के भीतर श्री श्री ठाकुर को देखा है श्री श्री ठाकुर ने ही अन्य रूप में उन आमों को खाया है कैसी सुंदर दृष्टिभंगी महापुरुष जी उस समय धमा रोग से कष्ट पा रहे थे उनका शरीर एकदम विकल हो गया था किंतु इतना होते हुए भी वह सबका कुशल मंगल पूछते और सबकी खोज खबर लेते थे मठ से आते समय मैंने उनको प्रणाम किया देखा उनका शरीर शिथिल पड़ गया है सही किंतु मुखमंडल पर आनंद और प्रशांति थी उसके बाद भी दो बार मैं मठ में गया था किंतु महापुरुष जी उस समय स्पष्ट रूप से बात नहीं कर सकते थे यद्यपि मौन आशीर्वाद और स्नेहपूर्ण दृष्टि से अंतर भर देते थे प्रणाम करते ही उन्होंने मेरी ओर देखकर कर अस्पष्ट स्वर से कुछ कहा किंतु मेरी समझ में कुछ नहीं आया मेरी आंखों से आंसू बह चले सोचा जिस कंठ ने अब तक न जाने कितने पापी तापी संसार ताप दग्ध कृपा प्रार्थियों को श्री ठाकुर का नाम सुनाकर कृतार्थ कर दिया है जिन्होंने विविध प्रकार से अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों में आपत्ति विपत्तियों के भीतर हमारी रक्षा की है जिनकी अमृत में सुनकर सारे दुख कष्ट मिटकर हृदय में उत्साह का संचार होता था वह कंठ आज निरव है आते समय इतना बाया हाथ उठाकर आते समय अपना बायाँ हाथ उठाकर अंतिम बार उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया महापुरुष जी का यही मेरा अंतिम दर्शन था आज जीवन संध्या के समय मन में विचार आता है कि जिस स्पर्श मणि को मैंने अपनी मुट्ठी में पाया था असमर्थता के कारण उसका मैं सदव्यवहार न कर सका इस कारण उनकी पुण्य स्मृति ही मेरे जीवन पथ का एकमात्र संबल है उनका अमोघ आशीर्वाद ही मेरे जीवन को अभी भी अग्रगति के मार्ग में परिचालित कर रहा है जय श्री गुरु महाराज की